ये आया इसके में में बाद क्या तो होता है है है है इसमें तो बोल ठीक औतरणिका देखो अवतरणिका इसी में लिखी हुई है साथ ही लिख दी है सर्वास नीश्वर तत्व विरुद्धविलाजित विचित्र शोन विशेष औसर निका हो गई मंत्र की विस्तार से वर्णन करते हैं क्या या? विस्तार से वर्णन, वर्णन, वर्णन करते हैं तो किसका विस्तार से वर्णन करते हैं विशेष प्रस्तुत है तो प्रस्तुतम ईश्वर तत्व कैसे प्रस्तुत है सर्वा कैसे प्रस्तुत है ईश्वर कहता है सर्वावास सर्वा है सर्वावास करते सब में रहने वाला सब में रहने वाला हाँ तो सर्वावास को किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जैसे ध्यान देना मनुष्य को प्रस्तुत किया जाएगा मनुष्य स्पेन वो को प्रस्तुत किया जाएगा वो स्पेन तो सर्वास परमात्मा को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा लग गया परमात्मा है ना सर्वास प्रस्तुत या सबके निवास स्थान रूप से प्रस्तुत सब सबने, क्या है था? सबने वाले सर्वास प्रस्तुत है ईश्वर तत्व का विरुद्ध वापित विरुद्ध के समान होता है कथन विरुद्ध के समान कथन से व्यक्त होने के कारण विरुद्धव कथन से व्यक्त होने के कारण विरुद्ध कथन से व्यक्त होता है ईश्वर तत्व सुनो ये जो मंत्र है ना अपना इसमें एक, एक है? अचल। अचल है देखना लिखा है मनसा जो यह मन से ज्यादा गतिमान है मन से ज्यादा वेग वाला है मन से ज्यादा वेग वाला है तो जो अचल है वो वस्तु चल सकती है अचल वस्तु वेग वाली हो सकती है तो यहाँ ध्यान देना सुखी में अनेजत लिखा है अनेजत अचल और आगे क्या लिखा है मन से ज्यादा वेग वाला मन से ज्यादा वेग वाला तो ये विरुद्ध के समान कथन है कि नहीं है कैसा कथन है अचल तो वही विरुद्ध के समान कथन से व्यक्त होने के कारण व्यक्त होने के कारण विरुद्ध के, के। समान कथन से कौन व्यक्त हो रहा है ईश्वर सभी तो। विरुद्ध के समान कथन से या विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्तियों के योग से विचित्र शक्तियों के योग देना विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त कौन हो रहा है ईश्वर तत्व तो विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण किसको किसका विस्तार से वर्णन करते हैं ईश्वर तत्व का और कैसे तो ध्यान तो देना विरुद्ध के समान शब्दों से क्यों व्यक्त हो रहा है क्यूँकी उसमें विचित्र शक्तियाँ है कैसे है तो विचित्र शक्तियों के कारण ऐसा कहा जा रहा है विचित्र शक्तियों के कारण ऐसा हाँ तो विचित्र शक्ति के योग से या विचित्र शक्ति के योग के कारण विचित्र शक्ति के योग से दोबारा लगाना ईश्वर तत्व का शब्द से व्यक्त होने के कारण विरुद्धवत शब्दों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्ति के योग से विस्तार से वर्णन करते हैं अभी आपको क्रम से बताऊ इसका समय ऐसा लगा ये, ऐसा समझो विरुद्ध के समान कौन शब्द शब्द, ये विरुद्ध के समान शब्द है ना तो विरुद्ध के समान शब्दों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्ति के योग से विचित्र शक्ति के योग से सर्वा प्रस्तुत सत्व ईश्वर का का विस्तार से वर्णन करते हैं या और थोड़ा इसको संभाल लो और ऐसे संभालो विचित्र शक्ति के योग के कारण विचित्र शक्ति के योग के कारण विरुद्धों से व्यक्त होने के कारण विचित्र शक्ति के योग से क्या होगा विरुद्ध वब्दों से व्यक्त हो रहे हैं परमात्मा विरुद्धवत शब्दों से व्यक्त क्यूँ हो रहे हैं विचित्र शक्ति के योग के कारण विचित्र शक्ति के कारण शक्ति का योग मतलब विचित शक्ति का होना तो विचित्र शक्ति के योग के कारण क्या हो रहा है शब्दों से व्यक्त कौन व्यक्त हो रहे हैं ठीक है विचित शक्ति के योग के कारण विरुद्ध शब्दों से व्यक्त होने व्यक्त होने से व्यक्त होने से सर्वा प्रस्तुत ईश्वर तत्व का विश्वास वर्णन करते असुविधा हो तो कल पहुँच गए ठीक है अब ये औदरणिका हो गयी मंत्र में आइए विचित्र शक्ति का योग देखेंगे तस्मिन्नपो नेजद्देक मनसोजवी नई तदेवा देखना ऊपम पे तस्पो दिघ्नयाप एकम एक मनस न पूर्वं देवास तन अत्यतिषत तस् मातवा दधा अन्वय दे किसी में जो खोज तो मंत्र है ना मंत्र में ही खोजने से आपको बैठेगा दिमाग में है ना पहले अन्वय करना एकम क्या करेंगे ये परब्रह्म को कहा जा रहा है कि परब्रह्म परमात्मा एक एक कौन है परब्रह्म परमात्मा एक अर्थ होता है फिर और फिर इसका हम बता देंगे भाग्य में ठीक है तो एक परमात्मा अनेजत का अर्थ है अचल है एक परमात्मा कैसे है हाँ अनेजत का है अचल और मनसा जो भी मन से ज्यादा वेग वाले है मन से ज्यादा वेघ वाले है अब अचल वस्तु मन से अधिक वेग वाली कैसी है तो समझेंगे तो एक परमात्मा अचल है मन से अधिक वेग वाले है अब देखिएगा यहाँ पर न एनदेवासत पूर्वम अरसत की पूर्व से प्राप्त पूर्व से पूर्व से प्राप्त कौन है परमात्मा पूर्व एक से प्राप्त कौन है परमात्मा व्यापक होने से प्राप्त है कि नहीं है व्यापक वस्तु शब्द है तो जो व्यापक वस्तु है वो अप्राप्त हो सकती है तो पूर्वम और अर अर्थत की पूर्व से प्राप्त एन परमात्मा को पूर्व से प्राप्त इस परमात्मा को, को देव न की देवता नहीं प्राप्त कर सके देवता नहीं यहाँ भी है यह जो पूर्व से प्राप्त है उसको देवता नहीं प्राप्त कर सके क्या मुताबिक युद्ध जैसा गठन है ना वृद्धव शब्द है न सबसे देख होने के कारण या कथन से देख होने के कारण कर अभिला कर अच्छा। तो को, को, को देव नाप्त दे नहीं कर सके शब्दार्थ लगाइए फिर व्याख्या समझाएंगे ठीक है तद धावता अन्य हुआ परमात्मा व्रम धावता तत्क क्या परम पर धावता अन्यान अन्य अत्यतिष्ठ तत्कर्थ वो परमात्मा तिष्ठत करते बैठे हुए वह परमात्मा एक स्थान में स्थित रहते हुए एक स्थान में अन्यान धावता अत्यति अन्य दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है अन्य दौड़ने वालों का दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है मतलब दौड़ने वाले जहाँ जाते हैं उससे भी आगे, आगे पहुँच जाता है उससे भी आगे पहुँच जाता है हाँ, क्योंकि तो विरुद्ध जैसा कथन होता है ना क्योंकि वो परमात्मा एक जगह स्थित रहते वो परमात्मा एक जगह स्थित रहते भावता अन्य का अतिक्रमण कर जाता है ठीक है तस्मिन अपह मातृश्वास न तस्वीर कर उस परमात्मा में स्थित से वायु उस परमात्मा में स्थित वायु अकाध राशि जल को धारण करती है उस परमात्मा में स्थित वायु जल को धारण वायु जल को कैसे धारण करती है पता है बताएंगे अभी सब अर्थ लगाइए तस्वीर कर उस परमात्मा में स्थित ऐसा कर लेना उस परमात्मा में स्थित और मात्र क्या था? वायू। वायू, वायू। तो अपा क्या वायु तो क्या जल करती करती है अब तो इसमें क्या था एकम एक परमात्मा वो कैसे हैं है मन से अधिक वेगवान है तो अनेजत देखो भस्त में आइये एस जिरी कंपनी धातु है ना उसे लंग लकार में बन जाएगा अनेजत या तो ऐसा करना एक जिरी कंपने करके बनाना एजत का होता है कि क्या है चलने वाला या कमने कम का, वाला और फिर देंगे तो अकम्पमान का अचल है और एकम एक का क्या अर्थ है यहाँ पर प्रधानम एक अर्थ है प्रधान दूसरा अर्थ बताते हैं स्वा है स्वान स्वानीन स्वनवीन है कि स्वाधीन है क्या पाठ है स्वानी स्वाथम द्विती रही एक पद है मिला लेना इतना बीच में पूरा है ना तो मिल जाएगा हुआ लिखा है ना आगे तो वह मतलब अथवा मतलब एक का अर्थ क्या कर दिया प्रधानम कर प्रधान एक कर हो गया प्रधान, प्रधान।, प्रधान।, प्रधान। ये यहाँ एक है एक का क्या मतलब है प्रधान बहुत लोग हो और दूसरे लोग उठने योग्य न हो बिना काम के हो तो क्या बोलेंगे यही तो एक है यहाँ पर क्या मतलब हुआ हुआ हाँ। मतलब अथवा अथवा एक करते हैं स्वा अनधीन समान रही तम, हम्म, मतलब अथवा दूसरा अर्थ है अनधीन कि जो अपने अधीन न हो जो अपने अधीन न हो ऐसे अपने से ऐसे अपने समान दुटीय वस्तु से सुनो परमात्मा एक है जब कहा जाए परमात्मा है। एक है इसका मतलब जीव व प्रकृति कोई नहीं है क्या नहीं। है फिर भी एक परमात्मा एक है ऐसा कहा जाएगा जाए कि नहीं कहा जाएगा जाए। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो भगवान के अधीन नहीं है ऐसी कोई वस्तु, ऐसी उनके समान कोई वस्तु है? है।, तो है तो जो स्व तो जो अपने अधीन न हो ऐसे अपने समान दुखी वस्तु से रहते मतलब तो उनके समान दुखी वस्तु हो सकती है एक मिनट पाठ उठना स्वादहीन स्वादीन तो तो लगेगा लगेगा कोई बात नहीं दिखा रहा देखो स्वानीन स्व समानी रहने अधीन ना हो ऐसी वस्तु से जो कुछ भी है सब भगवान के अधीन है ना तो जो भगवान के जो अपने अधीन ना हो अपने से क्या लेना है भगवान भगवान के जो अपने अधीन ना हो ऐसी दुखी वस्तु ऐसी वस्तु है है और दूसरी वस्तु भी है जीव प्रकृति सब दूसरी वस्तु है, है।, है। जिन्तु जो अपने जो भगवान के अधीन न हो ऐसी दूसरी वस्तु है तो भगवान कैसे? ऐसी दूसरी वस्तु से रहे लग गया स्व अनुतम जो अपने अधीन न हो मतलब जो भगवान के अधीन न हो ऐसी दूधी वस्तु से हो गया तथा स्वमान दुधी रह भगवान के समान दुखी वस्तु है भगवान के समान कोई दूसरी वस्तु है तथा अपने समान दूधी वस्तु से तथा अपने समान दूती वस्तु से रहे, रहे। दो प्रकार से लगेगा पहले स्वाने और स्वाद अधान दुखी ऐसा लगा लेना जो अपने अधीन नहीं हो ऐसी वस्तु से रहित तथा अपने समान दूधी वस्तु से तो अब जो है ना ठीक है ना तो मतलब क्या है की जो वस्तु भगवान के अधीन ना हो ऐसी दूसरी वस्तु वाले भगवान है ऐसी दूधी वस्तु से रही थे भगवान तथा अपने समान दूतीय वस्तु वाले भगवान है भगवान समान दुखी वस्तु है तो समान द्वितीय वस्तु वाले भगवान नहीं है बल्कि कैसे हैं समान द्वितीय वस्तु नहीं। नहीं। लग गया तो एक का मतलब कुछ भी नहीं है एक परमात्मा है इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं है जीव नहीं प्रकृति नहीं कुछ नहीं ऐसा मतलब नहीं है ठीक है तो एकम का एक परप्रम एकम का क्या अर्थ है कैसा पर समझ गए प्रधान परभ्रम जाएंगे जी, जी, जी। तो जीव नहीं होगा। कहेंगे अथवा जब ऐसा कहेंगे तबी दूसरे नहीं होगा। ठीक है? है, एक में अचल कैसा है? मनसा जो करते हैं बेगवत्तर मनसोपी अति यही दिखा है ना मनसोज मनसोज मनसा कर्त है मनसोपी कि अत्यंत वेगवान मन से भी मनसा का क्या अर्थ है करते क्या है अत्यंत वेगवान अत्यंत वेगवान कौन है मन मन है तो किसी वान से जाए साधन से जाए तो कुछ समय लगेगा नया कहेगी अत्यंत वेगवान मन से भी अधिक वेग वाले अत्यंत वेग वाले मन से भी अधिक वेग वाले कौन भगवान अद्धित का अर्थ है अधिक जब हम का वेग वाले ठीक है अत्यंत वेग वाले मन से भी अधिक वेग वाले भगवान है अब देखो यहाँ पर बात करेग वाले हैं। कोई कहता है, कह सकता है कि ये तो विरुद्ध कथन है संभव कैसे है।, है कि अचल होना और अत्यंत वेगवान होना ये कैसे संभव है, है तो ये कैसे इसको समझने की कोशिश करूँ तो ध्यान देना कि परमात्मा व्यापक होने से कैसे हो वो कैसे होंगे वो व्यापक वस्तु चलेगी ये वस्तु सकती है ना क्यों क्योंकि व्यापक नहीं है नहीं। तो ये जो वस्तु जहाँ व्यापक नहीं होगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी लेकिन जो समझ गये रहता है वो फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ वो न हो नहीं। तो फिर कहाँ जाएगा जा सकता है क्या ना समझ तो व्यापक होने से परमात्मा हाँ, है मतलब अकम्पमान है ठीक ब्याप, है? है और फिर मन से अधिक वेग वाला क्यों कहते हैं तो मन से अधिक वेग वाला क्यों कहते हैं तो ऐसा ध्यान देना आप बताइए मन से आप कोई जगह सोच लीजिए आप हरिद्वार सोच लिया है ना हरिद्वार बन गया ना तो हरिद्वार से आज भी भगवान व्यापक होने से है की नहीं है फिर आपको मन वृंदावन चला गया मथुरा चला गया आगरा गया तो उससे भी आगे भगवान है कि नहीं है तो होने से है तो फिर क्या कहा जाएगा कि मन से भी अधिक भी भगवान है तो ये अनेजक जो है जो अचल है ये मुख्य कथन हुआ और मन से भी अधिक भगवान जो कहा गया ना ये औपचारिक कथन है कथन तो होगा ही तो जहाँ जहाँ आपका मन जा रहा है वहाँ उससे आगे भी परमात्मा विद्यमान है इस दृष्टि से क्या कह दिया मन से अधिक वेगवान मुख्य कथन क्या है अचल अच्छा। और वो कैसा कथन है औपचारिक ठीक है कथन है तो दोनों कथन तो होते हैं ना अब इस चीज को देखिए ननु, ननु ननु सब शंका का देवता कह जा ननु लगा हो समझे ना कोई शंका आ रही है निष्कमपत्व वेगवत्म ननु इधम ना जाघटी थी निष्कंपत्व वेगवत्री ननु इति न क्या अच्छनत्तु। अच्छनत्तु। है ना है। और वेगवत्तरत्व का अर्थ होगा अत्यंत वेगवान होना वेगवत्त अर्थ वेगवान उत्तर लगाया है मतलब अत्यंत अत्यंत वेगवान होना अचल होना तथा वेगवान होना या संभव नहीं ठीक है निष्कत्व क्या कर लेना इति इदम कि वेग अचल होना और अत्यंत वेगवान होना या संभव नहीं है या घटित नहीं होता है ये शंका हुई ना समाधान देने के लिए कहा जाता है माँ एवं एवं माँ ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि तात्पर वृत्ति से सुगठित्वाद है ना क्योंकि तात्पर्य वृत्ति से संभव होता है तात्पर वृत्ति से सुघित घटित होता है अथवा संभव होता है तात्पर वृत्ति से संभव होता है तात्पर्य वृत्ति कर होगा तात्पर देख लेना लक्षण दूसरा तात्पर्य वृत्ति का दूसरा उदाहरण है मन से ज्यादा और पहला तो मुख्य वृत्ति का उदाहरण है आगे देखना सर्वस्त्र स्वेन नित्य व्याप्त अनेज स्वेन कर अपने से अपने से नित्य व्याप्ति होने की कारण सर्वक् की वैसे ऐसे कर लेना सभी में सभी में अपने सभी में अपनी नित्य व्याप्ति होने से सभी में अपनी व्याप्ति होने से व्याप्त कर व्याप्ति सभी में अपनी सभी में अपने से नित्य व्याप्ति होने के कारण सभी में अपने से अथवा ऐसा कर लेना की सब में सब में भगवान को नित्य व्याप्त होकर रहने के कारण सब में भगवान को नित्य व्याप्त होकर रहने के कारण अनेजत है अचल है व्याप व्याप व्याप हो कर कैसे? हैं। कि सब सब में में होने होने के कारण लग गया? सर्वदा मनसो देश गोचर देशम अधिक्रम में कि मन का विषय देश मन मन तो गोचर देशम है ना? मन का विषय देश समझे ना मन जहाँ जहाँ जाएगा उसे क्या कहेंगे मन का गोचर देश है न की सर्वदा कर हमेशा मन के विषय देश का अतिक्रमण करके रहने से मन के विषय देश का अतिक्रमण मन जहाँ जहाँ गया वो क्या हुआ मन का विषय भिशे देश और उसका भी अतिक्रमण करके भगवान रहते हैं ना ये सर्वदा मन के विषय देश का अतिक्रमण करके रहने से वृत्ति करके रहने से, मन सौ जबी यह कि मन से अधिक वेग वाला है मन से अधिक वेग वाले है या उपचार से कहा जाता है ये कैसे कहा जाता है उपचार से कहा जाता है ये तात्वि से कहा जाता है इसमें तात्पुर वृत्ति है पहले वाले में मुख्य कथन है ठीक है एवं उतरे सूखी वाक्य आगे के वाक्यों में भी जनना चाहिए तो आगे के वाक्यों में तात्पर्य उपचार वृत्ति कैसी है कल बताई जाएगी ओम पूर्ण मदम को